उनके सामने ये कठिनाई लगातार होती रही है कि वो अब उस प्रशिक्षण का उपयोग कैसे करें तो ये एक बुनियादी समस्या है जिन भाषाओं में रंग कर्म बहुत सक्रिय है जैसे मराठी या कि बंग्ला जैसी भाषाएं वहाँ अगर कोई स्कूल बने तो उस स्कूल से प्राप्त शिक्षा का प्रयोग या उपयोग आसानी से शायद हो सकता है भाई अब देखिए रविंद्र भारतीय करता हूँ हाँ। मकसद कुछ उससे अभी तक पूरा हुआ हाँ। लगता नहीं है क्यों नहीं हुआ मालूम नहीं मैं कुछ हाँ, कारणों पर हाँ, शायद हाँ। रोशनी डाल सकता हूँ हो सकता है वो गलत हो मैं जो समझता हूँ पर वो बात है अपनी जगह मौजूद तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ ये एक समस्या है कि साधन जब तक न हो सुविधाएं जिनमें प्रशिक्षण का उपयोग किया जा सके तब तक प्रशिक्षण अपने आप में एक तरह का असंतोष औरत पैदा करता है जो किस तरह की सुविधाएं आप से आप यानी कि जहां जाकर लोग नाटक कर सकें करने वाली मंडलियां चाहिए करने वाले मंडलियों के पास साधन चाहिए थिएटर हाउस चाहिए दर्शक चाहिए जिन, जिन जिन नाटक चाहिए ये सब चीज़ें जब हों तभी तो प्रशिक्षण का उपयोग हो सकता है यानी प्रशिक्षण का उपयोग कैसे हो दूसरे देशों में जहाँ प्रशिक्षण बहुत है किसी भी पश्चिम के किसी भी देश को ले लीजिए वहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं सारे स्कूल्स सारी यूनिवर्सिटीज़ जो लोग तैयार करते हैं वो लोग पहले अपने स्थानीय स्तर पर काम करते हैं वहाँ वहाँ स्थानीय मंडलियां हैं अमेटर हैं कुछ सेमी प्रोफेशनल हैं प्रोफेशनल हैं फिर वो राष्ट्रीय स्तर की मंडलियों में जा काम करते हैं उनमें से बहुतों को काम नहीं मिलता पर वो उनको काम मिल सकने की गुंजाइश बनी रहती है लगातार संभावनाएँ थिएटर में जाकर काम करने की होती थिएटर एक प्रोफेशन है ट्रेनिंग आप देते हैं तो प्रोफेशन के लिए एक ट्रेनिंग दे रहे हैं ये एक स्थिति है एक स्थिति ये है कि संगीत को लीजिए जैसे संगीत के लिए जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो दो उसके उपयोग हो सकते हैं कि संगीत का मास्टर हो जाए म्यूज़िक टीचर किसी स्कूल में जाकर हो जाए या कि एक प्रैक्टिसिंग संगीतकार हो जाए संगीतकार क्योंकि अकेला प्रैक्टिसिंग संगीतकार हो सकता है तो इसलिए उसको और साधन नहीं चाहिए उसमें अगर प्रतिभा है तो वो प्रैक्टिसिंग यानी कि प्रदर्शन मैंने गाने गायक मंच का गायक आप वादक हो सकता है और अगर वो नहीं है तो वो शिक्षक बन जाता है किसी न किसी विद्यालय में काम करने लगता है ट्यूशन करता है चित्रकला में भी ये सुविधा है किसी हस्तक नृत्य में भी सुविधा है नाटक की कठिनाई ये है ये कि आप इसका सामूहिक कला है तो बहुत सारी और चीज़ें चाहिए जब आप उस अपने उस प्रशिक्षण का प्रतिभा होने पर भी उपयोग कर सकते एक अभिनेता अगर प्रशिक्षित हो जाए तो शून्य में तो कुछ कर नहीं सकता मंडली चाहिए जगह चाहिए जहाँ को प्रदर्शन तो ये मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक ये सुविधाएँ ना हों तब तक प्रशिक्षण पूरी तरह से उपयोगी नहीं होता और जब हिंदी में प्रशिक्षण के लिए स्कूल खोल दिया गया तो इससे ज़्यादा और विडंबना क्या हो सकती थी हिंदी में तो कुछ ए, कोई मंगली नहीं।, नहीं।, नहीं कुछ भी नहीं था अगर जैसे मैंने अभी कहा कि अगर मंगला में खोला गया होता तो कम से कम प्रोफेशनल थिएटर था बहुत सारी एमेच्योर संस्थाएँ थीं एक दर्शक वर्ग था विशाल बहुत सारा नाटक साहित्य था जिसको लेकर प्रतिभा टैलेंट से कुछ काम कर सकती से और होने वाली दूसरी तरह की समस्याएं थीं और ये बात आपको दिलचस्प लगेगी विषय अंतर जरूर हो रहा है पर आप इसको इस इसका संदर्भ भी देख सकते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो मराठी के छात्र सीख कर गए जब वो वहाँ पहुँचे तो उनके सामने दो तरह की कठिनाइयाँ हुई वहाँ जो लोग बिना सीखे हुए प्रतिष्ठित मराठी के रंगकर्मी थे या के अभिनेता निर्देशक थे उनको लगा कि ये लोग नए नए सीख आ गए हैं और ये अपनी शिक्षा का अपने ट्रेंड होने का रोब हमारे ऊपर जमा रहे हैं और वो उनको पास आने देने के लिए तैयार नहीं थे एक नई सेंसिबिलिटी या कि संवेदनशीलता लेकर ये लोग गए थे कुछ टेक्निकल ज्ञान ज़्यादा था उन लोगों से पर वो किताबी था उन लोगों के पास अनुभव का ज्ञान था तो जैसा कि हर आपको आप समझ सकती हैं कि हर क्राफ्ट में होता है गिल्ड्स में होता है कि जो पुराने चले आने वाले लोग हैं वो तो नए सीख के आने वाले लोगों को बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे फिल्म यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि जो हर ये, हर ये तो दूसरी तरफ संघर्ष बढ़ता है जहाँ पर ऑलरेडी एक फील्ड मौजूद है क्षेत्र मौजूद है वहाँ नए सीखे हुए आने वाले लोगों का संघर्ष पहले से जो काम करके अनुभव प्राप्त करके आगे बढ़े हुए लोगों के बीच बढ़ जाता है पर फिर भी वो एक दूसरी तरह की प्रक्रिया है पर हिंदी में जब ये हुई तो यहाँ तो कुछ उसका उपयोग करने की संभावनाएँ बड़ी क्षीण ये एक बुनियादी अंतर विरोध जैसे मैंने कहा के सामने कि वो मौजूद पर मेरे मेरा अनुमान ये है कि पिछले पच्चीस वर्ष का जो बीस वर्ष का जो मेरी मेरी दृष्टि से रंगमंच भारतीय रंगमंच का इतिहास है उसमें हिंदी के हिंदी में रंग प्रस्तुति का जो स्तर है वो इस वक्त देश के सर्वश्रेष्ठ स्तर से तुलनीय है मेरी ये मैं बात कहता भी रहा हूँ लिखता भी रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये विवाद सिद्ध की जा सकती है श्रेष्ठ प्रदर्शनों की अगर पिछले बीस वर्ष के गिनती की जाए तो हिंदी के प्रदर्शनों की संख्या बहुत ज़्यादा निकलेगी उसका बहुत बड़ा कारण बहुत हद तक मेरे राय में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिसमें अलकाजी का स्वयं के प्रस्तुतियाँ भी शामिल हैं हिन्दी में उस स्तर का प्रस्तुतिकरण करने की संभावना उनको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ही मिल सके नहीं तो वो, वो हिंदी में नहीं कर सकते अंग्रेजी में करते रहते कुछ भी करते पर हिंदी के एक श्रेष्ठ निर्देशक के रूप में जो उनकी स्थिति बनी और भी बात की जो और भी कई निर्देशक हैं और ऐसे भी लोग हैं जैसे राजेंद्र नाथ हैं या के श्यामानंद हैं या सत्य द्वे हैं जिनका राष्ट्रीय नाट्य से कोई संबंध नहीं रहा पर हिंदी के प्रदर्शन का स्तर बहुत ऊंचा है जबकि हिंदी में आज भी दर्शकों की कमी है हिंदी के अपने मौलिक नाटक बहुत सक्षम नहीं है नहीं तो प्रदर्शनों के स्तर में क्या है माना जाए कि जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से सीखे हुए लोग निकले हैं और माना गया तो सत्य है ही कि निश्चित रूप से उनकी एक तो चेतना जानकारी ज्ञान जो वो लेकर के आ रहे हैं मगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अलावा जो जो यहाँ के प्रशिक्षित नहीं है या जो एक्सपोज नहीं हुए हैं इन सब आधुनिक प्रस्तुतियों से उनके नाटकों का प्रस्तुतियों का क्या स्तर है वो तो बहुत बड़ा विरोधाभास है वो तो है विरोधाभास मौजूद मौजूद बड़ी विपरीत प्रतिकूल हाँ, हाँ, हाँ, और प्र... आज सचमुच निर्णय करने में बहुत बार बड़ी कठिनाई हो जाती है जब बुलाना होता है दलों को अब नई जगहों से लोग कहते हैं उनके प्रति उस शहर में बड़ी अच्छी प्रस्तुति दो पेपर वालों ने तारीफ कर दी पेपर कटिंग्स आ गई उन्होंने खुद कह दिया बहुत अच्छा और बाकी जो बड़े शहर वाले हैं उनको लगता तो है कि कुछ नहीं बात बने किसी काम मैंने श्रेष्ठतम जो है हाँ। वो तुलनीय तो तो है देश के किसी भी मेरे ये मैं बाकी परिस्थितियाँ तो हिंदी की है और वो उन पर एक अलग से एक लंबा चर्चा की।, की और उसकी गुंजाइश है अच्छा पिछले दिनों जो ये नहीं की उनको कलात्मक चेतना जो लोग सीखे गए हैं वो उनकी कलात्मक चेतना अच्छी है सब जगह है पर कलात्मकता की आवश्यकता है ये चेतना यानी देखिए संगीत के क्षेत्र में जैसा हम बहुत बार कहते हैं कि संगीत विद्यालय संगीतकार नहीं बनाते संगीत सुनने वाले बनाते संगीत रसिक बनाते हैं तो संगीत ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी इस मौजूदा दौर में हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी के संवेदनशील दर्शक और एक अच्छे नाटक में क्या हो सकता है या होना चाहिए इसके लिए कुछ अपेक्षा करने वाले कुछ जानकारी रखने वाले दर्शक या और रंगकर्मी तैयार करता रहा ये एक बड़ा एक आ, न, न, दूसरे या तीसरे दर्जे का काम है जो कि राष्ट्रीय एक नाट्य विद्यालय का काम शायद नहीं भी हो सकता नहीं, मगर देखिए अच्छे अभिनेता और निर्देशक भी तो निकले निकले निकले बात कैसे निकले नहीं मैं मैं उसका जो दूसरा पक्ष था उसकी बात आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ तक हिंदी भाषी क्षेत्र का सवाल है पूरे हिंदी रंगमंच का सवाल है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी सारी ए, कमजोरियों अंतरविरोधो उसके कठिनाइयों के बावजूद उसमें जो कुछ होता रहा है जैसे होता रहा है जो कुछ किया जाता रहा है उस सब के बावजूद ये, ये, ये बड़ा एक बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन हिंदी भाषा उसके लिए अच्छा एक बार बताइए नया कुछ और क्या होना चाहिए कुछ परिवर्तन आमूल परिवर्तन की अपेक्षा है क्या क्योंकि पिछले दिनों काफी चर्चा का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षण के तौर तरीके में एक वो पैसे वाली बात तो हम लोग छोड़ते हैं जिसके कि अमूमन हम लोग आलोचना करते हैं कि बहुत पैसा खर्च किया जाता है वो एक पक्ष है मगर उसके अलावा और कुछ और परिवर्तन की दृष्टि के परिवर्तन की अपेक्षा है क्या आज तीन मार्च सन उन्नीस नेमी जी से हम लोग बातचीत आगे चालू रख रहे हैं इस साक्षात्कार का पहला अंश सन में दूसरा चौरासी में रिकॉर्ड किया गया था अच्छा होता कि पचासी में भी एक अंश और हम लोग किए होते मगर वो नहीं हो सका तो अब आज हम लोग फिर बैठ सके हैं नेमी जी बात आपने पढ़ कर के कहाँ तक हम लोगों ने की थी और हमारे पास ये नोटिंग की हुई है कि एन से बात शुरू करनी थी आपका एन के साथ दीर्घकाल तक संबंध रहा है प्रारंभ से लेकर के करीब 20 वर्षों तक आप रहे वहाँ तो इस दौरान आपने जो कुछ अनुभव किया क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश की एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्था है और अन्य अन्य संस्थाएँ जहाँ क्षेत्रीय हैं क्षेत्रीय है, क्षेत्री संस्थाओं का जो लाभ है उनकी जो उपयोगिता है वो अपने ढंग से है एक राष्ट्रीय इस तरह की संस्था की उपयोगिता अलग है मगर उसकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह बराबर लगते रहे हैं तो उसके बारे में आप कुछ बताएं हो सकता है पूरा मूड में आने में थोड़ा समय लग जाए कोई बात नहीं है आप ठीक कह है रही हैं उन्नीस में बात हुई होती तो शायद थोड़ी सी हाँ, निरंतरता भी रहती बनी रहती और इस बीच में दो वर्ष जो ये बीते हैं उसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कुछ बड़े और बुनियादी परिवर्तन हो गए हैं अच्छा नई समस्याएँ पैदा हो गई हैं नए ढंग के ये रुझान पैदा हो गए हैं हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पाठ्यक्रम समिति की एक नई समिति जो बनाई गई उसकी बैठक हुई उसका सदस्य नहीं था उसके बारे में मैंने सुना है क्या हुआ उसमें थोड़ा बहुत जानकारी है उनको हमारे बेटे ने बताया है <laughs> तो मैं ये कह रहा था कि ये परिवर्तन उसके ढांचे में नाट्य विद्यालय के इस बीच में और हुआ है और इसलिए अगर ये बीच में ये बात अगर हुई होती तो शायद ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इसकी प्रक्रिया भी हम उसका हमने कुछ विवरण रखा होता पर एक तरह से अच्छा है कि इस एक नया रूप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का फिर से उभर रहा है हालांकि मेरा अनुमान निजी यह है कि उसकी जो बुनियाद उसके परिकल्पना में और उसके कार्यान्वयन में जो बुनियादी अंतर्विरोध है इसका मैंने बहुत शुरू में ही जब आप राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की बात चली थी तब भी शायद जिक्र किया था वो और तीव्रता से लगातार उभर कर आ रहा है वो ये कि आप नाटक जैसी या रंगमंच जैसी कला को जो जिसका बहुत बड़ा आधार भाषा है शब्द आश्रित भी है ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि शब्द पूरी तरह से शब्द निर्भर कला है पर शब्द के बिना रंग अच्छे रंगमंच की कल्पना मैं कम से कम निजी तौर पर नहीं कर सकता एक ऐसा हिस्सा रंगमंच रंग कला का जरूर है जहां शब्द गौण है बहुत केवल अभिनय या कि अभिव्यक्ति अभ्यंजना दूसरे का शारीरिक अथवा दूसरे तरह की गतियों की अभ्यंजना पर्याप्त हो सकती है पर कुल मिलाकर जिसको हम नाटक के तरह से जानते हैं यानी रंगमंच को मूल का जो मूल रूप मेरे मन में है उसमें शब्द यानी काव्य की निर्भरता बहुत आवश्यक है वो तो है और रहेगी ही ये जिद के कारण हम लोग या कहीं कम करें ज्यादा करें वो बात अलग है जाने के लिए शब्दों का सहारा लेने आप केवल विवादास्पद के जमाने में आधा घंटा घंटा आध घंटा नेमी जी आप बहला करके रख लीजिए लोगो को केवल गति से और संगीत से मगर शब्द वाले थिएटर को तो रखना पड़ता है शब्द आ, की केंद्रीयता का प्रश्न शब्द आ, को बिल्कुल निकालने का नहीं केंद्रीयता अगर गौण हो जाए या कि वो प्रमुख रहे अभी तक का जो संसार का नाटक और रंगमंच है उसमें शब्द का की, की केंद्रीय सत्ता है आधार है जिसके ऊपर अभिनेता की कला और या यहाँ की तब के निर्देशक की कला या कि उसकी सृजनात्मकता का उद्घाटन होता है तो ये जो ऐसी कला है उसमें हमारे देश हमारे जैसे देश में एक ऐसा कोई केंद्रीय विद्यालय क्या हो सकता है जो प्रशिक्षण ठीक से दे सके यहाँ इतनी भाषाएं हैं विशेषकर अगर सभी भाषा क्षेत्रों के छात्र वहाँ का प्रशिक्षण लें तो उनका प्रशिक्षण कैसे हो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की मूल परिकल्पना ये थी शायद मैंने पहले अपने बातचीत में इसका जिक्र किया हो कि यहाँ मूलतः ऐसे रंगकर्मियों का प्रशिक्षण होगा जो अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम, करें।, इस, काम करें और यहाँ पर रंग कला के जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी जानकारी हासिल करें जिसमें निर्देशन और रंगशिल्प इत्यादि के विभिन्न पक्ष नाट्य साहित्य का अध्ययन और अभिनय के सामान्य मूल सिद्धांत उनका कुछ व्यावहारिक पक्ष किंतु यदि विभिन्न भाषा क्षेत्रों के लोग यहाँ आते हैं तो वो अभिनय का गहरा सूक्ष्म ज्ञान यहाँ रहकर प्राप्त नहीं कर सकते न सिर्फ इसलिए कि भाषा है उनकी अपनी भाषा कोई जानने वाला नहीं है सिखाने वाला और पर एक उस तरह का काम दूसरे इतने लोग नहीं हो सकते जिनको मिलाकर एक उनका प्रशिक्षण पूरी तरह से हो सके यानी करने वाले लोग भी नहीं होंगे सिखाने वाले भी लोग नहीं होंगे समझने वाले लोग भी नहीं कुल मिलाकर रंगमंच रंग कला के अभ्यक्ति के लिए जो ज़रूरी तत्व उनसे कुछ भी नहीं होगा तो इसलिए अभिनय पर जोर नहीं था मूल परिकल्पना में ये संयोग है कई प्रकार का कि वो धीरे धीरे अभिनय पर बल बढ़ता गया है जिसके कारण नाट्य विद्यालय की का बुनियादी अंतर्विरोध लगातार तीव्र होता जाता है अब फिर से जो नया मैंने सुना है उसका उसके पाठ्यक्रम की परिकल्पना है उसमें संभवतः पूरी तरह निर्धारित हुआ है नहीं उनकी अंतिम समितियों ने इसको निरीक्षित किया या नहीं पर मैंने जो उसके सदस्य थे पाठ्यक्रम समिति के उनसे जो कुछ सुना उससे मालूम ये हुआ कि अब शायद एक वर्ष का एक प्रारंभिक पाठ्यक्रम होगा इसमें सभी लोग सब विषय पढ़ेंगे थोड़े बहुत फिर उसके बाद दो वर्ष के लिए विशेषज्ञता होगी तो पहले भी था नहीं, उसका इसका रूप बदल रहा है एक अच्छा। वर्ष के बाद पूरा समाप्त हो सकता है फिर दोबारा अच्छा। चुनाव होगा लोगों का अच्छा। उनमें से जो आगे की विशेषज्ञता के लिए उपयुक्त हूँ अभी तक सबको तीन वर्ष करने पड़ते थे पहले वर्ष के बाद कोई प्रमाण पत्र या कुछ नहीं मिलता था अब पहले वर्ष के बाद मिल सकता है लोग जा सकते हैं और जो लोग सिर्फ विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहें वो अगले दो वर्ष के लिए रुक सकते हैं वो विशेज विशेषज्ञता अभिनय रंगशिल्प और एक नया शब्द मुड़ा गया है ड्रोमेटर्जी उसमें होगी मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट है क्या होगा मैं जानता नहीं हूँ फिर इन दो वर्ष के बाद भी एक दो वर्ष का और पाठ्यक्रम की परिकल्पना है जिसमें निर्देशक निर्देशन की का प्रशिक्षण होगा और आ, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण होगा मतलब अच्छा। ट्रेनिंग टीचर्स टीचर्स ट्रेनिंग अगर इसके लिए उपयुक्त लोग पाए जाएंगे तो इस तरह का कोई नया ढांचा बन रहा है तो ये एक तरह से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्वरूप को एक नई दिशा देगा पर मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के काम का जैसे मैंने अभी कहा उन्हें अध्यं विरोध है भाषा के सवाल पर नाटक के प्रशिक्षण के लिए जो लोग आते हैं वो मूलतः अधिकांशतः अभिनेता होते हैं अभिनय सीखना शीखन, सीखना चाहते हैं अभिनय में रुचि होती है इसीलिए रंगमंच की ओर आकर्षित होते हैं अभिनय करना चाहते हैं रंगमंच पर सामने आना चाहते हैं अब ऐसे लोगों को आप और सब चीज़ें सिखाइए तो थोड़ी देर बाद उनका उसमें रुचि कम होने लगती है और अगर संभावना यह हो कि उनको अभिनय करने का बहुत अवकाश नहीं मिलेगा तो सुविधा नहीं मिलेगी वो सीख नहीं सकेंगे तो धीरे धीरे उनकी रुचि कम होती जाती है पर यहाँ अगर हम विभिन्न भाषाओं के लोगों को ले आएँ और मणिपुरी से या कन्नड़ भाषी से या तमिल भाषी से या उड़िया भाषी से हिंदी में अभिनय करने को कहें तो उसको आत्मा अभिव्यक्ति का सुख नहीं मिल सकता प्रशिक्षण भी उसका उपयुक्त नहीं मिल सकता तो ये जब तक विभिन्न भाषा क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनते जब स्कूल विद्यालय वहाँ नहीं बनते तब तक ये कठिनाई दूर नहीं हो सकती नहीं तो आपके कहने का क्या मतलब कि फिर तो मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सारे देश के लोग आ ही नहीं सकते या केवल वही आवे जिनके की हिंदी की जानकारी थोड़ी अच्छी है या जो सीख करके उसमें कुशलता प्राप्त कर सकते हैं हाँ, मेरा मेरा अनुमान ये है कि कमोबेश ये कठिनाई है ये ही जरूरत है अगर उन्होंने अभिनय का अभने जरूरी हाँ. प्रशिक्षण अपनी भाषा में अपने केंद्र में प्राप्त किया है तो उसका कुछ विशेषज्ञता वाला हिस्सा फिर यहाँ पर हासिल कर सकते हैं और विशेष रूप से रंग शिल्प का एक विशेष ज्ञान यहाँ पर हासिल कर सकते हैं फिर अभिनेता जो अभिनय के लिए जो ट्रेंड होना चाहते हैं उनके यहाँ तो आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।, चाहिए और अभी तक ये होता रहा है कि वही लोग आ जाते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य या रुचि अभिनय की है तो न ठीक से वो सीख पाते हैं न सिखाने वाले उनको संतोष होता है और कुल मिलाकर एक तनाव की स्थिति नाट्य विद्यालय में लगातार बनती रही उसका एक जो नतीजा जो होता हुआ है वो ये जिस जो एक उसका हल अलका ने निकला था कि उन्होंने उसको विद्यालय को एक तरह की रेपोटरी का जैसा रूप दे दिया था वो प्राइम मुख्यतः नाटक प्रदर्शन के लिए करते थे और उसमें से जो अच्छे अभिनेता थे उनको बार बार न, करने का मौका मिलता था उनमें से ऐसे अभिनेता जो जिनमें उतनी प्रतिभा नहीं दिखाई पड़ी तुरंत उनको कोई मौका नहीं मिलता था हालांकि वो भी उतने ही छात्र थे एक आध दो ऐसे उदाहरण हैं उस जमाने के जिनमें जो उपेक्षित हुए क्योंकि वो अच्छे अभिनेता उस समय सिद्ध नहीं हुए पर बाद में उन्होंने दूसरी जगह काम किया और उनका अभिनय का क्षमता उभर कर आई और वो फिर बहुत प्रतिष्ठित भी हुए अभिनय के क्षेत्र में क्योंकि अगर आप तात्कालिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करना चाहें तो आप जो अच्छे अभिनेता आपको सुलभ हैं उन्हीं को आप लेकर प्रदर्शन एक सहज बात है तो ये एक ये एक ये भी एक हल था उस कठिनाई का तो इसीलिए मैं मैंने हिसाब से कहा कि ये एक नंतर विरोध अच्छा। पूरी रचना में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की मौत जब तक क्षेत्रीय विद्यालय अभिनय के प्रशिक्षण देने वाले न होंगे तब तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपना सही अपनी जो उसकी सही भूमिका है उसको पूरी कर नहीं पाएगा कभी नहीं तो इसका मतलब तो फिर है कि वहाँ से प्रशिक्षित होकर के तब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में या कुछ कोर्स ऐसे हो कि जैसे यदि ये तीन साल के बाद दो साल वाला करते हैं कि वो फिर यदि वहाँ से प्रेस जैसे बी करके एम करने के लिए आए यहाँ कुछ शायद इस तरह की कुछ इस तरह की, की बात है और एक असल में भी देखें जो स्थिति है वो ये कि कुल मिलाकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हिंदी भाषी क्षेत्र का ही विद्यालय है उसका लाभ भी मूलतः अगर किसी क्षेत्र को मिला है तो हिंदी भाषी क्षेत्र को ही मिला है जो अभिनेता निर्देशक रंगशिल्पी उनका जितना योगदान हिंदी भाषा क्षेत्र में हो सका है उतना दूसरे क्षेत्रों में बहुत कम है कन्नड़ में कुछ हुआ है पर आप तो कलकत्ते में रहते हैं आप जानते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षण का एक एक परसेंट भी एक फीसदी कोई भी है क्यों तो कम आए एक वहाँ एक जीवंत रंगमंच मौजूद है उसको छोड़कर यहाँ आकर क्या सीखेंगे अभी नहीं तो सीख नहीं सकते तो इसलिए उनको ये ये जो अंतर्विरोध है साफ दिखाई पड़ता है हो सकता है इसमें बंगालियों की एक अपनी हद तक जो रंगमंच के बारे में एक श्रेष्ठता का भाव है वो भी इसका कारण हो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनको लगा कि हमको यहाँ हिंदी के क्षेत्र के रंगकर्मी क्या सहेंगे ये आ, भी एक लगा हो पता नहीं ऐसा मैंने पैसे ये एक पॉइंट बड़ा मजे का है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी है पर ये सच है कि सबसे कम अगर किसी क्षेत्र से आए हैं तो दो क्षेत्र हैं एक तमिलनाडु एक बंगाल जहाँ सब से सबसे कम आए हैं बाकी सब क्षेत्रों से हाँ। महाराष्ट्र से बहुत लोग आए हैं क्योंकि देखो उड़ीसा से बहुत लोग आए हैं कन्नड़ से बहुत लोग आए हैं तीन सौ रुपए की स्कॉलरशिप नाट्य विद्यालय देता रहा है अब शायद और बढ़ गई हो तो किसी भी बंगाली यंग लड़के के लिए आ, बुरा नहीं था क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ तत्काल काम मौजूद है आपको नौकरी मिल ही जाती है आते आकर के प्रशिक्षण पर आप इस बात पर गौर कीजिए मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये पूरे रंग कर्म की बुनियादी परिस्थितियों तो से भी जुड़ी हुई है कि बंगाल में जो भी रंग कर्म है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभिनेता निर्देशक नाटककार तीनों ये और किसी भाषा की ये स्थिति नहीं है मूलतः इतने बड़े पैमाने पर ऐसी स्थिति केवल बंगला में ही है सब महत्वपूर्ण नाम बंगला रंगमंच के वो केवल निर्देशक ही हों या केवल अभिनेता हों ऐसे बहुत कम हैं या तो अभिनेता है निर्देशक नाटक का निर्देशक अभिनेता तो अमूमन बहुत तो जगह में, बंगाल में भी बाहर भी आप निर्देशक अभिनेता तो बहुत, बहुत नहीं है बहुत नहीं आप आधुनिक दौर में देखिए मराठी में भी इतने नहीं हैं निर्देशक अलग हैं अभिनेता अलग हैं पर बंगला में तो एक पूरी तरह से यानी एक दूसरे की भाषा के साथ नाटक के साथ जुड़ाव जो है भाषा के साथ जुड़ाव बहुत ज़्यादा है मैं समझता हूँ बंगला भाषी का तो वो यहाँ आकर बहुत सहज अनुभव नहीं करता इस हिंदी के माध्यम से होने वाले प्रशिक्षण में यहाँ राष्ट्रीय नाट विद्यालय में दो चीज़ों का जोर है दोनों में बंगलाभाषी अनकम्फर्टेबल महसूस करता है एक ये कि हिंदी का तो है ही है अंग्रेजी का भी है अंग्रेजी के माध्यम से होने वाले प्रशिक्षण के साथ भी बांग्लाभाषी बहुत सहज अनुभव नहीं करता तो ये ये भी कारण है दूसरे एक वहाँ का से जो कुछ वो सीख सकता है उस अनुभव से वहाँ काम करने से मतलब किसी दल के साथ बंगाल में काम करने से जो कुछ वो हासिल होगा क्या उससे ज़्यादा बहुत यहाँ हासिल उसको हो सकता है अपने काम में वहाँ जाकर बाद में काम करने के लिए वो उपयोगी हो सकता है ये सवाल मैं समझता हूँ अवश्य रहा होगा और मेरा ये भी अनुमान है कि बंगला रंगमंच के जो मूर्धन्य व्यक्ति हैं उनका रुख राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ बहुत आ, आ, सहज नहीं रहा है या कि सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहा है हालांकि इसके प्रारंभ करने वाले लोगों में सचिन सेनगुता जैसे व्यक्ति थे उन्होंने इसको और पहले निर्देशक इसके सेन थे पर इसके बावजूद मेरा ये ख्याल है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रति बंगला रंग मंच का बंगला रंग कर्मियों का पूरी तरह से हिकारत का भाव नहीं तो कम से कम उपेक्षा का भाव तो कारण भी हो सकता एक एक, एक बड़ा कारण हिंदी भाषा हो सकती है हिंदी भाषा बहुत सहज भाव से सीखने के लिए बंगाली कभी तैयार नहीं होता है वो एक बड़ा कारण हो सकता है क्योंकि बाकी का तो और हमको लगता है कि आखिर कम से कम आज 25 पच्चीस बरस हो गए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को 25 से भी ज़्यादा हो गए 58 59 में शुरू हुआ और देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जा के नाट्य विद्यालय के लड़के और काम अच्छा किया है एक ये तो मानना पड़ेगा कि एक अधिक थोड़े व्यापक दृष्टिकोण एक एक नयापन लेकर के और एक डिसिप्लिन लेकर के नेशनल स्कूल के लड़कों ने पिछले दिनों काम किया उनकी परिस्थितियों में एक तरह का निखार एक तरह का मजाव तो रहता ही है और वो बंगाल वाले लड़के देख तो रहे सब तो बहुत अच्छे नहीं हो जाते शिक्षण प्रशिक्षित होकर के जाकर के कुछ नए ढंग से कर सकते थे मगर एक कारण वो हिंदी का बहुत बड़ा हो सकता है मन में बंगाली जल्दी से रंगमची श्रेष्ठता का भी एक भाग है जो है उससे बेहतर का क्या पता है अच्छा अब आपने कहा है तो अब इस दृष्टि से जरा एक बातचीत करेंगे जो योगदान है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षित लोगों का उन भाषाओं के रंगमंच में ही अधिक है जहाँ बहुत सशक्त रंगमंच नहीं था यानी मराठी और बंगला में कम है सबसे कम बंगला में है मराठी में थोड़ा ज़्यादा है पर वहाँ भी बहुत नहीं है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्रों ने कुछ थोड़ा आए बहुत लोग वहाँ से एक तरह की इतनी कठिनाई भाषा के साथ भी उनको नहीं है लिपि के साथ भी नहीं है इसीलिए मैंने तो ये सब कारणों से बहुत शायद हिंदी के साथ लगाव हमेशा से मराठी भाषियों का बहुत ज्यादा रहा है महाराष्ट्र गुजरात इन लोगों का लगाव रहा हुआ है आप सोच के कल्पना करके देखिए कि हिंदी भाषा के इतिहास में जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है मराठी भाषी रचनाकारों के हैं तो ये कोई ना, वो संयोग नहीं है मरा, मरा, प, फिर भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षित छात्रों का योगदान मराठीभाषी रंगमंच में ज्यादा नहीं है जितनी उनकी संख्या रही है कुल मिलाकर बंगला में बिल्कुल नहीं है पर जहाँ रंगमंच बहुत क्षीण था यानी वो अपने उसकी जड़ें बहुत कलात्मक बहुत नहीं थी या कि तो बिखरी हुई थी या कि अल्प प्राण थी आप कह सकते हैं वहाँ जैसे कन्नड़ कन्नड़ में के रंगमंच का जो श्रेष्ठतम है वो इस समय राष्ट्रीय नाच्य विद्यालय के लोगों के द्वारा ही किया हुआ है और उससे तरह का अंतर वहाँ विरोध और तनाव भी इस कारण से पर वो है ये बात सच किसी हद तक अपेक्षाकृत काम पर मलयालम में कुछ थोड़ा सा योगदान है और उड़िया में है योगदान है इसमें जम्मू कश्मीर के रंगमंच में तो इसी तरह के जिन भाषाओं में अपना रंगमंचीय आधार बहुत मजबूत नहीं था वहाँ प्रशिक्षित लोगों ने नया दिन का काम शुरू किया तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पूरी उपयोगिता मेरी राय में तभी हो सकती है मैं ये भी मैं इस पर आग्रह हमेशा करता रहा हूँ मैंने जब बीच में कारण इसके निर्देशक बने थे तो मैंने उन उसके लिए एक पूरा नया पाठ्यक्रम तैयार किया उसमें मैंने इस पर आग्रह किया कि हमको किसी न किसी रूप में जो पुराना उसका जो झे था स्कूल का राज राष्ट्रविद्यालय का उसको वापस लाना चाहिए यानी कि हमको अभिनेता सिखाने के बजाय एक ए, व्यापक प्रशिक्षण वाले रंगकर्मी तैयार करने चाहिए यहाँ पर जो कि हम यहाँ कर सकते हैं हम विशेषज्ञता अभिनय की नहीं दे सकते एक इसका एक और भी कारण है इस भाषा की इस कठिनाई के अलावा कि हिंदी में अभिनय का विशेष प्रशिक्षण देने वाले लोगों ने हों जब तक अच्छे अभिनेता स्वयं न हों तब तो तक तो अभिनय प्रशिक्षण कौन देगा मराठी में अच्छे अभिनेता हैं सशक्त अभिनेता बंगला में सशक्त अभिनेता हैं ये लोग अभिनय का अच्छा प्रशिक्षण दे सकते हैं चाहें तो अपनी भाषा के माध्यम से सामान्य दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं हिंदी भाषी अच्छे अभिनेता हुए हैं बहुत कम में काबिल अभिनय अनुभव भी बहुत सीमित है नतीजा ये होता है कि आप हिंदी में जो राष्ट्रीय नाट विद्यालय में जो अभिनय के शिक्षक होते हैं वो सबसे कमजोर हिस्सा है होते हैं नहीं वैसे तो वो हिंदी भाषा भाषी भी हिंदी में प्रस्तुतियाँ तो तैयार कर अभिनय का शिल्प सिखाना तो भाषा के बिना नहीं होगा आप लोग मूवमेंट आपसे कह सकते हैं आपने भी ये शायद इस पर ध्यान गया होगा आपका कि राष्ट्रीय नाट विद्यालय की ट्रेनिंग का सबसे कमज़ोर हिस्सा स्पीच रंग भाषण की दृष्टि से ना तो उनको समझ है ना वो अपनी भाषा को समझते हैं ना भाषा मात्र के उपयोग को ठीक से उसको उसके ऊपर उनका काबू आ पाता है इसकी लगातार सब लोगों ने कहा और ये समझ में आने वाली है क्योंकि वो उसका साथ एक और भी बड़ा एक रोचक पक्ष है पूरे हमारे भारतीय या कि हिंदी भाषी क्षेत्र के विकास का पर वो उसकी चर्चा मैं इस समय नहीं करूँगा मेरी एक नई एक धीरे धीरे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हिंदी रंगमंच की, की जो ये शक्ल है वो कैसे या कि पूरे सांस्कृतिक विकास की ये जो शक्ल है हिंदी भाषी क्षेत्र की वो तो कैसे गैर हिंदी क्षेत्रों के की पहल से लगातार निर्धारित होती रही वो बड़ा एक विषय में इसकी अभी यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ पर ये ये एक कठिनाई है कि यहाँ पर हिंदी में आप विशेषज्ञता अभिनय की नहीं दे सकते मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी दावा करना अपने आप को उन छात्रों को आम रंगमंच प्रेमियों को एक तरह का धोखा देना है कौन सिखाएगा विशेषज्ञता करने के लिए खुद अच्छा सूक्ष्म संवेदनशील भाषा और व्यंजना दोनों का के ऊपर पकड़ रखने वाले व्यक्ति चाहिए बड़े अभिनेता की भाषा में बड़ी गहरी बैठ होती है उसके बिना बड़ा अभिनेता कभी हो नहीं सकता काव्य की उस भाषा के काव्य की जानकारी होनी चाहिए उसकी जो सूक्ष्म परतें हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए ठीक है चल रहा तो ऐसे में मैं नहीं जानता कि हिंदी में कभिनेता है तो इसलिए भी मुझको लगता है कि अभिनय का विशेषज्ञता नहीं करनी चाहिए सामान्य अभिनय के जो सिद्धांत हैं अभिनय कर सकने की मान की ज़रूरतें हैं उनके बारे में बात कही जा सकती है और इसीलिए अगर प्रशिक्षण विशेषज्ञता किसी हद तक देनी भी हो तो उस विशेषज्ञता के कोर्स के लिए पाठ्यक्रम के लिए अभिनय के हिंदी भाषियों को ही लेना चाहिए गैर हिंदी भाषियों को और खाने वालों के साथ सब किसका इस तरह का अन्याय करना है तो ये यानी राष्ट्रीय विद्यालय का एक हिस्सा ऐसा हो जो क्षेत्रीय ज़रूरतों को पूरा करता हो एक ऐसे हिस्सा ऐसा हो सकता है जो पूरे राष्ट्र की ज़रूरतों को पूरा कर सकता हो यानी जहाँ या रंगशिल्प के दृष्टि से यहाँ पर आप बहुत अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दे सकते हैं ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आप बुला भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए या लंबे समय के लिए यहाँ से बाहर से और उनकी मदद से उसका प्रशिक्षण दिया जा सकता है जैसे ये कहा गया ट्रे, थिएटर ट्रेनिंग की बात इस इस तरह का काम बहुत अच्छा हो सकता है और अगर न, किसी हद तक अगर कोई जरूरत इनमें से किसी को में इस तरह की योग्यता पाई जाए तो निर्देशन का काम भी हो सकता है यानी मेरी अपनी धारणा निर्देशन के बारे में प्रत्यवाजी ये है और मैंने अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के इतने लंबे उसके साथ सहयोग से और संपर्क से पाया कि आप निर्देशन का शुरू में इतना नहीं कर सकती किसी व्यक्ति में निर्देशन की क्षमता होगी हमारे छात्रों में से जो रंग शिल्प के विशेषज्ञ थे वो निर्देशक हो गए अभिनय के विशेषज्ञ थे वो निर्देशक हो गए और जो रंग जिन्होंने विशेषज्ञता निर्देशन में हासिल की थी वो किसी योग्य साबित नहीं हुए तो मैं ये सोचता हूँ कि इनमें से जो रंग अभिव्यक्ति के जो दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं शिल्प यानी स्टेज क्राफ्ट और उसका जो अभिनय इनमें से किसी एक के कि ऊपर बड़ी गहरी सूक्ष्म पकड़ जिसकी हो वह निर्देशक बन सकता है उसके साथ फिर दूसरे और गुण चाहिए उसमें नाट्य साहित्य की गहरी जानकारी हो साहित्य की जो जा गहरी जानकारी हो सामाजिक संदर्भों की पकड़ और जिससे कि वो नाटक को प्रासंगिक बना सके उसके अर्थ को पकड़ सके लोगों तक समृष्ट उसके बिना तो बड़ा निर्देशक होना संभव नहीं है तो ऐसे लोग को तो आप एक किसी भी दौर में एक दो ही हो सकते हैं तो उसको उसकी विशेषज्ञता नहीं रखनी चाहिए कभी और अगर ऐसे रंगशिल्पियों में या अभिनेताओं को में कोई इनमें ऐसी प्रतिभा जिनकी जिनका बौद्धिक स्तर इस किस्म का हो कि वो निर्देशक बन सकते हैं उनको फिर चुना जाना चाहिए और पर ये हमारे देश की कुछ ज़रूरतें जैसी इस हैं उसमें ए, जिस क्रम में चीज़ें आनी चाहिए वो कभी आ नहीं पाती हैं हमने जैसे मैंने शायद पहले भी कहा होगा मेरा अनुमान कि हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय शुरू कर दिया यानी शिक्षण का प्रशिक्षण का काम शुरू कर दिया हिंदी में रंगमंच तो मौजूद ही नहीं है नियमित रंगमंच है नहीं शौकीय रंगमंच भी बहुत ही एक आधारहीन सा जैसा ही है जबकि तभी प्रशिक्षित लोगों का होगा क्या उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं होती उनके लिए काम करने की मतलब से केवल आर्थिक बात ही नहीं है उनको काम करने की सुविधा नहीं होती वो अपने प्रशिक्षण को कैसे इस्तेमाल करें जो कुछ भी है, पर हमने पहले प्रशिक्षण राष्ट्रीय नाट्य राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हमने प्रशिक्षण का भी काम लिया और साथ ही साथ रंगमंच की जड़ें बनाने का भी काम लिया जैसा आमतौर पर नहीं होता है तो वही एक अजीब क्रम की जो असंबद्धता है वो हमारे पूरे विकास में दिखाई पड़ती है हम इसको आर्थिक विकास में भी देख सकते हैं सामाजिक विकास में जो जिस क्रम में चीज़ें होनी चाहिए या होती रही हैं नहीं होती तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भी एक मेरा रास्ता बना बन हुआ है नेवी जी एक बात इस उसमें पूछें थोड़े से विद्यार्थियों को लेकर के पिछले दिनों पर्याप्त संतोष पिछले पाँच सात वर्षों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विद्यार्थियों को रहा हुआ और उसको लेकर के बहुत सारे परिवर्तन होते रहे और फलेट और शायद नारेबाजी भी हुई जो कि अमूमन पहले तो नहीं होती थी तो देखिए वैसे तो आम असंतोष आजकल सब कहीं हर किसी को है हर विद्यालय में यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं कॉलेजेस बंद हो रहे हैं तो क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विद्यार्थियों के असंतोष के पीछे कोई और विशेष कारण भी था क्योंकि चूँकि ये विशेष विद्यालय है उसकी ज़रूरतें अलग तरह की हैं थोड़ी तो क्या वो विशेष था या सामान्य जो असंतोष और नाना कारण इनएफिशंसी के कहिए अयोग्यता के कहिए ज्यादा फ्रीडम के कहिए जो कि हर कहीं आज विद्यार्थी चाह रहे हैं या कुछ विशेष कारण है विशेष कारण निश्चित रूप से, से। यद्यपि जैसा आपने कहा वो सामान्य वातावरण में जो एक असंतोष है वो वो भी एक बहुत बड़ा आधार है और पर विशेष कारण कई हैं उनमें से एक विशेष कारण यह है कि जो लोग प्रशिक्षित होते हैं जैसे मैंने आपसे अभी कहा उनको क्या करें यह सवाल बड़ा तीव्रता से लोगों के सामने आता है उनमें से बहुत से लोगों ने अभिनय में उसमें फिल्म में जाना चाहा सहयोग से कुछ लोग एक ऐसा दौर आया बीच में जब फिल्म इंस्टीट्यूट और ड्रामा स्कूल का संबंध हो गया यानी हाँ। फिल्म इंस्टीट्यूट ने अपना अभिनय का कोर्स बंद कर दिया और जो कुछ अभिनय का प्रशिक्षण राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में होता था उसको ही आधार मान लिया और बाद में शायद कोई छोटा मोटा कोर्स करते थे तो बहुत से लोगों को लगा कि यहाँ से फिल्म इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं कुछ लोग चले भी गए नसीर ओम पूरी शायद अलग से गए पर कुछ लोग गए और वो बहुत सफल हो गए फिल्म में तो एक लोगों को लगा कि ये फिल्म की तो उससे एक रा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नाटक सीखने के जो अपनी अहमियत अप, थी उसका महत्व था उसके प्रति एक का श्रद्धा वाला भाव था वो कुछ कम हो गया लगा कि ये तो रास्ता है फिल्म तक पहुंचने का कुमार काम भी मिल सकता है नाम भी बहुत है पैसा भी बहुत है तो ये एक इस कारण ने एक असंतुलन पैदा किया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के दूसरे प्रारंभिक दौर में जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि अलगाज़ी ने इस समस्या के समाधान का एक हल निकाला था उनमें जो प्रतिभाशाली अभिनेता थे उनको उन्होंने इस्तेमाल किया प्रदर्शन करने के लिए उनको संतोष हुआ निर्देशक स्वयं अलकाजी ही होते थे और किसी निर्देशक से कभी एक को छोड़कर कभी बहुत काम नहीं हुआ तो उनकी जो अपनी निर्देशन की असाधारण क्षमता है उसका प्रयोग भी हुआ साथ छात्रों को संतोष मिला एक अच्छे निर्देशक के नीचे काम करने का और उससे उनकी प्रतिभा भी उभर कर सामने आई उनके जाने के बाद उस उस प्रतिभा का कोई व्यक्ति तो मौजूद नहीं है तो उस तरह का संतोष मिलना तो बंद हो गया तो उसका विकल्प नहीं, नहीं असंतोष तो अलकाज़ी साहब के समय से अस... ही चालू हो गया था हाँ, वो वो और... हाँ, कारण थे।, हाँ। थे पर मैंने कुछ जो यदि जिस, जिस कहा नहीं है। जिस हल का इस्तेमाल किया अलकाजी साहब ने उसी का अंतर विरोधी है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सारे छात्र अभिनेता नहीं होते तो जो अभिनेता नहीं है उन्होंने असंतोष होना तो अनिवार्य ही था अभिनय के लिए जब आप चुनाव करती हैं तो आप तो संस्था से इतने दिनों से रही रही हैं अभिनेत्री स्वयं संबद्ध निर्देश, निर्देश कर रहे हैं कि जो चुने जाते हैं अभिनय के लिए तो बाकी लोगों के मन में संतोष होता है कि उनको नहीं मिला काम नहीं तो मिला और मुख्य बड़ा रोल नहीं, नहीं मिला भयंकर हाँ असंतुष्ट ये जो प्रक्रिया है अच्छा और बहुत बार देने पर कर भी लेते हैं लोग निर्देशक का भी काम देने पर निभाई लेते है ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बुरा करते तो हैं तो ये ये इसी से ये ये चीज़ धीरे धीरे धीरे धीरे इस ये जो शुरू में थोड़ा संतोष था वो धीरे धीरे बढ़ते बड़ा हो गया संतोष और बहुत सारे कारण थे जरूर उसको अलकाई साहब की अपनी क्या कठिनाइयाँ रही होंगी उन सब की भी बात हो सकती है छात्रों एक ऐसा दौर आया जबकि पूरे यानी अलकाई साहब छत्र गए शायद उसके तनाव चौहत्तर से शुरू हुआ उनका छात्रों के साथ आप ध्यान दीजिए कि चौहत्तर से छिहत्तर 70 का जो दौर है भारतीय राजनीति का भारतीय सामाजिक जीवन के बहुत ही उठा उठा और गिरावट का दौर है बहुत संतोष और तनाव का दौर है तो वो उसका स्पिल ओवर भी तो यहाँ मौजूद है तो वो सब चीज़ें मिलकर पर उस जो जिस चीज़ ने उसको बहुत प्रबल बना दिया वो वो है जो उसके काम से जुड़ा हुआ है तो काम में ही विरोध वो उसको आप हल अगर आप सही हल न ढूंढें तो वो कितनी देर तक आप उस सवाल को टालते जाएंगे अच्छा आपके इसे एक बात से एक सवाल पूछने का मन करता है क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में राजनीतिक उथल पुथल का कोई विशेष प्रभाव पड़ता है कोई राजनीतिक एफिलियेशन कहीं काम करता है वैसे तो सरकारी संस्था है मगर सरकार तो बदलती रहती है तो क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के संचालन में या उसको सुविधाएं प्राप्त होने में कुछ सुविधाएं सुविधाएं सुविधा बल्कि सुविधा इस मामले में बहुत से लोग इस तरह की जो आलोचना करते रहे हैं। उससे मेरा बड़ा मतभेद है मेरा संगीत नाटक अकेडमी के बारे में भी जिसे किसी तक नजदीक से जानता हूँ और ये कह सकता हूँ कि स्वयं जो उसमें लगे हुए लोग हैं उनकी अपनी राजनीति यानी उनकी अपनी गुटबंदी और जरूरतें और वो, वो सब तो रहे हैं पर एक कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है हाँ। राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं रहता राजनीतिक दल का नहीं होता सरकार का भी ऐसा ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए हाँ। मुझे नहीं है मुझे याद पड़ता तक मेरी जानकारी है कि ये कहा गया हो कि इस तरह का कोई नाटक कर दो अभी नहीं करने की तो कुछ मर्यादाएं रहेंगी बनी रहती है विद्यालय की ओर हर तरह की चीज की गई है ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप कह सकें कि ये किसी वजह से कोई रु, कोई रुकावट रही हो नाटकों के के चुनाव में में में उनके करने ढंग कभी कोई ए, मैं इस संदर्भ आपको एक का जिक्र कर सकता हूं कर्नाटक जो नाटक है आटे का जो अबली के नाम से खेला जा रहे खेला गया। खेला गया। हैं हाँ। और उसको लेकर जैन समझ आये बड़ा असंतोष था उसको खेलने में कोई लगा के इससे असंतोष होता बंद कर दिया वो सरकारी कोई उसमें नहीं था अब अगर समाज में इस तरह की क्यूँकि न केवल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रिंसिपल वरन एक अच्छे बहुत अच्छे शीर्षस्थ निर्देशक रहे हैं तो उनके कुछ वर्किंग के बारे में यदि आप कुछ बता सकें तो ये न, उनके वर्किंग के दो पक्ष हैं निर्देशक के रूप में वो बहुत कुशल अनुशासित सूक्ष्म संवेदनशील व्यक्ति इसमें कोई शक नहीं और अपने काम से बड़ा गहरा बड़ा गहरा लगाव है उनको कलात्मक चेतना उनकी बहुत सूक्ष्मी है और बड़ी उसमें पकड़ है पर उनका मूल प्रशिक्षण एक चित्रकार का है जिसका परिणाम एक ये भी है कि जो मंच के दृश्य पक्ष हैं गंग प्रदर्शन किए उनके ऊपर बहुत उनका जोर भी होता है और उसके बारे में बहुत एक विशेष प्रकार की कृष्टता का मापदंड वो अपने काम में पैदा करते हैं और मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान पूरे भारतीय रंगमंच को कि जो जिसे आप कह सकते हैं चाक्षुष सौंदर्यशीलता है विजुअल एस्थेटिक्स उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन योगदान है यादा का उतना बड़ा और मैं नहीं मानता किसी का भी जहाँ तक वो पक्ष हाँ। पर दूसरी तरफ भारतीय साहित्य की जो अपनी एक प्रकृति है रचनाशीलता की भाषा की उससे उनका गहरा एक संपर्क नहीं है उनक, उनका उनकी जानकारी पश्चिमी साहित्य की बड़ी बहुत अच्छी है उनका जैसे इलेट ऊपर जो चेस इलेट के ऊपर कार्यक्रम हाँ, था वो बहुत ही बहुत अच्छा हाँ। वहाँ भी जो चीज़ अच्छी थी कि शब्द को दृश्य के साथ जोड़ सकने की हाँ। अद्भुत क्षमता कांड्री हाँ। मूर के स्कल्पचर्स का जैसे तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया था तो वो सब चीज़ें उनमें बहुत अद्भुत पर ये जो एक कठिनाई है उनकी पूरे इक्विपमेंट की मैं कह सकता हूँ वो एक तरह की बाधा बनती हैं तो उनके ज़माने में भारतीय हमारे रंग ये नहीं कि नाटक भारतीय नाटक खेले नहीं गए उन्होंने ही अंधे पहली बार खेला उसको डिस्कवर किया एक तरह से कह सकते हैं लगभग आषाढ़ का एक दिन को एक नया स्तर उन्होंने दिया हिंदी रंगमंच हिंदी नाटक को स्थापित करने में चारों महत्वपूर्ण नाटककारों को मैं समझता हूँ उन्होंने सिर्फ बादल सरकार ही नहीं खेला तो बाकी तीनों नाटककार सरकार का त्रीन शताब्दी तो खेला त्रिंच था वो बदल करके उसको अच्छा हम कैसेट बदल रहे